प्रत्यक्ष गुणगत जाति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चक्षुष संयुक्त घटे रूप संवेदम तथा रूपत्व संवाया सामान्य रूप जो जाति उसे प्रतिशोने में कौन सा आता है संयुक्त संवेद समवाय नाम का संयुक्त है घट क्या? और घट में रूप समय और ये भी समस्त गुणों में विद्यमान जाति को ग्रहण करना है और केवल चाक्षुषिनी ग्रहण के राशन वगैरह को भी देखिए प्रतिकृतिकार स्पष्ट कहेंगे रूप प्रत्यक्ष मतलब रूपा जो सामान्य है उसका प्रत्यक्ष होने में अतरा भी चक्षुषा चक्षा तो यहाँ पर भी अनुवृत्ति कर लेना कदाच जो सामान्य तो क्या होगा द्रव्य संवेद तो संवेद तो चाक्षष द्रव्य समवेद संवेद तो द्रव्य घट उस समेत रूप उस समेत रूप किसी प्रकार में द्रव्यों को समय समेत वस्तुओं को प्रत्यक्ष करना है कैसा प्रत्यक्ष करना है चाहक्ष चरासनो, चाहे राशन हो चाहे घोषन हो चाहे मान शेष हो भाव स्वयं ही मानना चाहिए बहुत सुंदर उर्व है विचारणीय विषय प्रातः महाराज तीन तीन सन्निक युक्त निकर से माना संयुक्त समवाय आपने माना संयुक्त संवेद माना, तीन की जरूरत ही नहीं इन तीनों का एक ही प्रत्यक्ष काम चलेगा संयुक्त, संवेद, इसी को ले लो, तीनों का घटा सकते हैं, कैसे घटाओगे संयुक्त संवेद समवाय घट जाएगा अक्ल आपका काम नहीं कर रहा है इनका काम करोगे पूर्व पक्षी का कहता है देखिए आप घट को सावय भैया नहीं है ना घट कहा, कहा रहता है कपाल और कपाल कहा रहता है कपाल कहा घट प्रत्यक्ष के लिए आपने संयोग से निकल कहा ना गलत कहा होना चाहिए समझे तो चक्षु का संयोग हुआ कपालिका उसमें संवेद है कपाल उसमें संवेद है घर तो चक्षु है? से। चक्षु संयुक्त संवेत और घट में रूप है है ना इसका प्रत्यक्ष ही बात है अब यहां जाता हटाओ इसको चक्षु का संयोग कर दो कपाल से उसका पाल में है घट संवाय से, उसे से, उसे से रूप है तो चक्षु से रूप तो तो का प्रतिशत क्या होगा? चक्षु संयुक्त घट घट में रूप रूप में रूपत्व तो। चक्षु संयुक्त तो घट घट में रूप संवेद रूप है संवेद उसे संवाय रूपत्व प्रत्यक्ष हो गया तो तीनों में के लिए काम आ गया कि नहीं आ गया एक ही संघर्ष संयुक्त समेत संवाय संवेद तो तीन तीन क्यों मानो की संख्या के हो रहा है। आप महान गौरव कार्य क्यों कर रहे होने गुणगत तो है ही है रूप तो आपने कर ही दिया उसमें तो आपने मान ही लिया संयुक्त उसके तो हमें कहना ही नहीं है लेकिन बाकी दो किले जिसको आपने संयुक्त निकर्ष माना और संयुक्त समवाय माना उन दोनों में भी द्रव्य और तत्सवे प्रत्यक्ष से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ना आत्मा का क्या आत्मा सावयव है क्या कैसे तो घटाओगे घट में कपाल कपाल में कपाल ही था तो चक्षु संयुक्त संवेद समय ले लिया अब आत्मा है अब आत्मा कोई अवय हो उसका भी कोई अवय हो तब तक तो कहोगे गया मन से संयुक्त हुआ कुछ कुछ का आत्मा ऐसे घटा सकते थे कि नहीं घटा सकते संयुक्त समय से आत्मा का मन ने प्रदेश कर लिया ऐसा तभी कह सकते हो यदि आत्मा होता है उसके लिए संयुक्त संकर्ष मानना पड़ेगा ना इन्हें मानना पड़ेगा तो रास्ता है जब उसके लिए मान ही रहे हैं ये क्यों मानो जब घट का प्रत्यक्ष हो रहा है यहां तो पर भी सीधे चक्ष का घट के सनिकर्ष मान लो संयोग घट के लिए भी मान लो जिसको आपने आत्मा के लिए अवश्य भावी मानना है किस सनिकर्ष को वो अन्यत्री स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं वही करे देखिए त्मोपी अन्य प्रसंग समस्या क्या होगा, आत्म का होगा। आत्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा यदि आप स्वयं समय समय संघर्ष मानोगे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा आत्मा का प्रत्यक्ष मानने के लिए आपको सहयोग संघर्ष मानना नहीं पड़ेगा और आत्मा गुण के लिए स्वयं समय मानना पड़ेगा गुण के लिए स्वयं समय समय तो बनेगा नहीं क्या आत्मा नहीं रह समस्या रहेगी आत्मा का जो गुण जो गुण ज्ञान है उसके करोगे समय से निकल समझना पड़ेगा मन से संयुक्त है है आत्मा उसे ज्ञान इसे संयुक्त कर से पड़ेगा जरूरत तो अन्यत्र तो सर्वत्र ये और, yeah. और व्यवहार yeah. भी क्या है किसे पूछो तुमने घट को देखा कि नहीं रहा महाराज मैंने देखा कैसे देखा वर्णन करो और यही वर्णन करेगा क्या पहले मेरी आंखों ने कपारिका को देखा ऐसे कहेगा कोई कोई नहीं कहता पढ़ा लिखा नहीं कहता मूर्ख कहां से कहेगा <laughs> पढ़ा लिखा भी यही कहता मेरा सीधे अवैवी के संबंध हो गया अवय भयूम पर ध्यान में नहीं जाता कितने अवय उनसे बना है मालूम होगा क्या किसी को कितने टुकड़ों को जोड़ के बड़ा घड़ा बना जब तक ध्यान नहीं देगा उसके जोड़ों पर तब तक पता ही नहीं चलेगा इसे साक्षात सीधा अवयवी के साथ सहयोग होता है इसे तर्क भाषा में न्याय का मूल ग्रंथ है ना वही ये नहीं वास्तव में उन्हें इंद्रिया भी सावयव है परमाणु रूप नहीं दृणुकात्मक त्रिणुकात्मक है वो भी सावयव है आपको घट का प्रत्यक्ष ये जो बोल रहे हो गलत बोल रहे किसने भी आज तक घट को देखा है? नहीं किसने देखा आपने देखा नहीं देखा देखा भी और नहीं भी देखा कैसे भरे आपने आंखों से क्या देखा सच सच बोलो तो फिर घट के सामने कैसा पीछे क्या लिखा है देखा तुमने घुमाना पड़ेगा घुमाया दिखता है क्या कोई भी देखे मैंने आपको देखा नहीं देखा कहा देखा महाराज मेरे अग्रभाग को घुमाना पड़े, पड़ेगा तो सीधे चक्षु से देख ही नहीं सकता सावे वस्तु जो भी देखता है पुर्वर्ती वस्तु के अग्रभाग को ही देखता है जिससे ये अवय उन अवय जिन अवय में संबंधित उतनी ही अवय का प्रत्यक्ष होता है जिन अवय से समझ नहीं हुआ पृष्ठभाग का उन का प्रत्यक्ष नहीं होता कोई भी अवयवी को आज तक कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता क्या होता है मैंने घट का प्रत्यक्ष कर लिया घट को उठा के, पूरा अवयवी को उठा के ला रहे जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया उस हिस्से को भी ला रहे हैं साथ जब घट को लागे तो क्या होगा पीट का छूट जाएगा जितना देगा उतना ही आएगा क्या जिसको तुमने देखा नहीं वो भी सभी साथ में आ जाता है यही लक्षण का व्यवहार है बहुत बड़ा धोखा है ज्ञान में हम सोच रहे थे यही हालत हो रहा है सबको पढ़ लिया वेदान हो गई है। पूर्ण ब्रह्मज्ञान हुई नहीं पहले ही अपने को पूर्ण ब्रह्म मान लेते जैसे पूर्ण घटक ज्ञान है किसी को नहीं हुआ फिर भी सब सोच रहे दार्शनिक बड़े पर विद्वान लोग का जान लिया क्या तुमने तो गाना भाई कोई जान ही नहीं सकता यह वेदांति कहता है प्रत्यक्ष के लक्षण में अग्रदेशावच्छिन्न का प्रत्यक्ष होता है पुरोवर्ती अग्रदेशावच्छिन्न का प्रत्यक्ष होता है सर्वदेशावच्छिन्न नहीं होता इसे बड़ा दिया वहां पर मान लो अंधकार में घड़ा रखा हो आपका प्रकाश संयोग के बिना घट का प्रत्यक्ष नहीं होता और घट प्रकाश भी हम कर देंगे तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा आपको कैसे करूंगा दीपक को अंदर रख दूंगा घट के भीतर पर ढक्कन लगा दूंगा हल्का से छेद छोड़ दूंगा अब बार खड़ा करो अब घट दिखेगा अंधकार में आपको घट का अंतरदेशावच्छेन में प्रकाश संयोग है बहिर्देशावच्छेद प्रकाश को काश नक्ष नहीं होता इसे केवल प्रकाश कारण है प्रकाश बहिर्देशन घट प्रत्यक्ष के प्रति कारण बनता है सूक्ष्मता है ज्ञान की प्रक्रिया इस पर है इसे कहते हैं आत्म का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा ये यार सर्वत्र समय समय से स्वीकार करने लगोगे क्यों आत्मा निर्भय है जहां सावय में वहां कल्पना भले अधिक कोई पूर्व पक्षी कल्पना कर ले इन लोक व्यवहार में ऐसा नहीं होता कि मेरे के लिए कपालिका को देखा कपालिकाओं में कपाल को देखा उसमें घट को देखा अच्छे द्रव्य सही घट का प्रत्यक्ष किया ऐसा कोई व्यवहार में नहीं होता बल्कि जो व्यवहार हो रहा है वह अभी ही है असम्य ज्ञान सम्यक ज्ञान और कह ठीक है तत्र जब कहा से निकलती है उत्तर आगे कहते हैं भाई ठीक है शब्द प्रत्यक्ष कौन सा निकर्षाम होता है आकाश गुण गुण गुण समवाया शब्द का प्रत्यक्ष में कौन सा निकर्षाम यहाँ संयोग से शुरू नहीं कर सकते आप ये जो इंद्रिय है्रोत इंद्रिय एक ऐसा है आकाशात्मक ही है पर आकाश निरवय है इसे संयोग की संभावना खत्म किसके साथ निर से हो गया आकाश के साथ होगा क्या नहीं। इसे कहते हैं कर्ण विवरवर्ती आकाश से श्रोत कर्ण विवरवर्ती कर्ण के चित्र के भीतर में जो आकाश है वो आकाश श्रोत्र नाम इंद्रीय है श्रोत्र के द्वारा जो शब्द को मैं शासन करना चाहूंगा तो से मानना पड़ेगा क्यों क्यों जी क्यों शब्द से आकाश गुण है। शब्द क्या है आकाश का गुण है और श्रोत इंद्र क्या है आकाश है श्रोत इंद्र क्या है आकाश है शब्द है आकाश गुण तो गुण गुणिन हो संवाया गुण गुणी का समन होता है इस शब्द का श्रोत इंद्र के साथ आकाश संबंध होगा संवाही होगा अतः समवाय सं मानना चाहिए संवाही का प्रत्यक्ष होता है क्या संवाही का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता इसलिए हमने कहा ऐसे मानना चाहिए दार्शनिक कोने व्यवस्था दी समय समय से रहता है इसलिए हम समय से निकट मान रहे अब घट रूप घट रूप जो है घट में समवाय सम है बोल दिया समय दिख रहा है रहे के बीच तो में बल्कि वेदांति कहते वो दिखाई देता है वेदांति कहता है घट में घट रूप ताजा संबंध से तदरूप नहीं विद्यमान घट से भिन्न कुछ ही प्रकृति होता है रूप नाम से अच्छा घट अभिन्न है गुण दृष्टिया भिन्न वास्तविक दृष्टिया वस्तु दृष्टिया अभिन्न है, संबंध रूप से रूप भिन्ना दिखाई देता है घटन वह तादात दिखाई दे रहा है क्यों वह घट और घट रूप अत्यंत अभिन्न रूप रूपण उपस्थित दे। तदेव आत्मा अस्थि तदात्मा तने घट रूप का आत्मा स्वरूप निष्ठा कहाँ है घटी है घटी है आत्मा जिसका उसका नाम तदात्मा स्वभाव का नाम का संबंध मान जाता ये तो से होता है क्यों घट उठाते हैं घट रूप भी उससे अन्य भावित अनुभव में आ रहा है लेकिन समवाय नाम के पृथक पदार्थ है और रूप और घट अलग अलग चीजें हैं गुण और गुणी उन दोनों को जोड़ रहा है समाय नाम का संबंध हो यह दार्शनिक नेता और हमने माना इतना ही कहा अनुभव का विषय नहीं है समवाय संबंध का वे अनुमान करते पांच चीजों के बीच में समवा संबंध माना अनुभव गुण गुणी क्रिया क्रियावान द्रव्य और गुण अवय अवयवी और नित्य द्रव्य का विशेष के साथ इन पांच स्थलों में वे बीच में समवाय नाम के की कल्पना करते हैं शब्द के साथ साथ कार्य नहीं कर साक्षात संवे संवेदत्व शब्द साक्षात्कार है और शब्द में शब्द विद्यमान है समवाय स निकर्ष उदाहरण जननीय साक्षात्कार जननीय श्रोत शब्द योग कथम समवायाद श्रोत्र और शब्द के बीच में समवाय से निकष कैसे हो सकता है ऐसे आकांक्षा अपेक्षा होने पर उसके प्रति उत्पादन युक्ति पुरुषित करते जा रहे हैं अतः समवाय से नित्यत्व न शब्द प्रत्यक्ष को व्यापार है लेकिन समस्या है समवाय नित्य आपका आकाश में नित्य संबंध नित्य है। और नियम क्या है? संबंध सत्व संबंधी सत्व संबंधी भी है तो संबंधी जरूर माननी पड़ेंगे आपको फिर तो निरंतर श्रह प्रत्यक्ष होते रह जाएगा तो आदमी का कान फट जाएगा दो दिन में लगातार जो हम अभी एक घंटा बोले वो लगातार दिमाग बस सुना गायब हो गया इसे तो आपको सुनने मजा आ रहा मैं तो आज शुरू में जो हुई वही अभी तक भी हो रहा है और अभी चौट होगी सारे लाइन लड़गा लड़का ला, ला, ला, करते रहेगा अंदर में तो क्या होगा या तो घूंगे हो जाएंगे बहरे हो जाएंगे भगवान की विचित्र माया है दुनिया पर इतने शब्द हो रहे हैं सब कान में पड़ जाए सेकेंड पर नहीं कई लोग देखो ना हमने महात्मा का भी देखा और मंत्र जब बोला किसने का खूब जब हो और दिन रात लग गया पागल हो गए। एक, एक दिमाग चलते रहे बड़ा मुश्किल से ठीक कर रहा है। किया गया उसको तो वो दवाए किया जाए थोड़ा ठीक इसे अति सर्वत्र वर्ग तीसरे का कोई भी जाति वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है यहां पर भी करें भाई कैसा हो सकता है नित्य शब्द प्रत्यक्ष है को व्यापार है ऐसे कोई व्यापार भी समान पड़े जो अनित्य होगा निरंतर शब्द सुनाई देते रह व्यापार के बीच में जिसकी वजह से शब्द निरंतर नहीं होता तब शब्द स्वयं शब्द एक व्यापार और क्या है अनित्य उच्चाण से उत्पन्न है ना स्वयं अनित्य प्रसन्न टिका नहीं नष्ट हो जाएगा पता नहीं सुंदर प्रसन्न से अंत शब्द उपान शब्द नष्ट करके खत्म हो जाते हैं और शब्द स्वयं नष्ट हो गया आते निर एक शब्द को सुनाई नहीं देगा और दूसरा व्यापार क्या है श्रोत मन संयोग वो संयोग संयोग्य होता है मन कभी श्रोत से जुड़ा करे वहां भाग जाता है कभी वहां भाग जाता है कभी चक्षु से जुड़ता है कभी रसायन से जुड़ता है कभी जो है कहीं जुड़ रहा है दस इंद्रियों भागते रहता है वो तो वह संयोग अनित आते हुए निरंतर शब्द प्रत्यक्ष नहीं होता भले संबंध एक संबंधी भी नित्य है जो दूसरा संबंधी है वो अनुभव शब्द और से प्रत्यक्ष शब्दी श्रोत जननी अनुकर्ष अनुकर्ष शेषा अनुवृत्ति शेष है कि श्रोत यहां भी अनुवृत्ति कर लेना भाई अभाव प्रत्यक्ष कहा सन्निकर्ष कभाव प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष काम करता है भाई अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षा विशेषण विशेष भाव निर्भरता शब्दावली कैसे बोलते हैं भूतले घटव नास्ती, भूतले घटा भाव ये कहना और घटा भावत भूतलम कहने में बहुत फर्क है आदमी भूतले घटा भाव तब तो भूतले क्या है? है ना? भूतले घटा भाव प्रथमांत है हमेशा प्रथमांत विशेष होता है नहीं है के मत में इसलिए विशेष हो गया और सप्तमित विशेषण हो गया और भी मैं उल्टा करू इसको घटाभाव विशेषण बनाऊंगा कैसे घटा भाव वध घूम का ये प्रथमा हो गया ये विशेषण क्यों बना ये वध प्रत्य वध है मै असमिनट में ले लो घटा भावो अश्विन तो सत्यमिंद आ गया ना सत्य में अर्थ आ गया वत्य बता रहा है घटाभावो अश्विन घटाभाव और जो तो सत्यमिंद होता है विशेषण होता है इसलिए घटाभाव का प्रत्यक्ष के लिए ये वाक्य पढ़ोगे तो विशेषता से निकर्ष माना जाएगा।, तो जाएगा और यह वाक्य बोलोगे तो विशेषणता से निकर्ष ठीक है यहाँ क्या हुआ विशेषण से आप चक्षु संयुक्त हुआ और विशेषता देखा आपने घटाभाव में चक्षु संयुक्त भूतले विशेष है घटाभाव अर्थ संयुक्त विशेषता सन्नीकर्ष से चक्षु ने घटाभाव का प्रत्यक्ष किया ठीक कि उल्टा यहाँ पर चक्षु संयुक्त भूतल में अर्थात विशेष में भूतल हुआ चक्षु का संयुक्त हुआ चक्षु संयुक्त भूतलिष्ठ विशेषता निर्मित विशेषणता आत्मसनिकर्ष घटाभाव का है। प्रत्यक्षा दोनों में चक्षु संयुक्त भूतलता निरूपित विशेषता घटा भाव चक्षु संयुक्त कौन है तो भूतल उसमें क्या है विशेषणता सय चक्षु संयुक्त भूतलिष्ठ विशेषणता से निरूपित है विशेषता तार विशेषता बैठ रही है में विशेषता नाम सनिकर्ष है घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ और यहां बोलूंगा तो चक्षु संयुक्त है भूतल उसमें क्या रहेगी विशेषता उस विशेषणता उसमें होगा ये फर्क हमेशा ध्यान रखना विशेषण विशेष भाव से निकर्षा घटाभाव भूतल इत्य तरह चक्षु संयुक्त तो भूतल घटाभाव से विशेषणता देखो साफ लिख दिया घटावत भूतलन यहाँ पर चक्षु संयुक्त कौन है भूतअ वो है विशेष उस विशेष में घटाव क्या है विशेष इसलिए से निकर्ष होगा इन बोला कैसे जाएगा केवल विशेषणात्मक निकर्ष कैंस काम चलेगा नहीं चक्षु संयुक्त भूतअनिष्ठ विशेषणता निर्मित विशेषणता तो यही कहना होगा नीचे देखिए पद प्रतिकार विशेष विशेषण भाव विशेष भाव दो अलग अलग है ये दो सनिकर्ष विशेष भाविक क्या है इंद्र संबद्ध यहाँ विशेष है इंद्र संबद्ध यहाँ विशेष्य है कहीं विशेष संबद्ध हो जाता है कहीं विशेषण संबद्ध हो जाता है इसे इंद्र संबद्ध विशेष मात्र इंद्र संबद्ध विशेषण इससे निरूपित जो जो होगा तद तो अनुसार सनिकर्ष मानना है विशेषण भाव सनिकर्ष उत्पाद पहला जो दिया है जो मूल में वो विशेषण भाव सनिकर्ष को लेकर के ही दृष्टान्त है विशेष भाव सनिकर्ष का दृष्टान्त मूल में नहीं है अब विशेष भाव का दृष्टान कर क्या होगा वो भी दे दिया यह भूतले घटो नास्ती इत्यादो विशेषता सन्निकर्ष नहीं पड़ेगी यह विशेष हो गया गया विशेषण क्यों सप्तम विशेषण हमेशा सप्तम विशेषण होता है तृतीयांत हेतु होता है पंचमय हेतु होता है नियम सामान्य व्याकरण का उनको ग्रहण करना है प्रत्यक्ष प्रमाण से निष्कृष्ट लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षण क्या है ना अब कहेंगे कर्ण क्या है इंद्रियम करणम कहेंगे कि नहीं कहेंगे कल पूछा था तो आपने क्या बोला प्रतिष्ठ प्रमाणम करण क्या है प्रत्येक ज्ञान का प्रतिष्ठ प्रमाण है नहीं करण है इंद्रिया देखिए एवं के सन्निक्ञानम प्रत्यक्ष तत्कर्णम इंद्रियम इस प्रकार से इस कर्ष्, कर्ष् studied, के द्वारा जन्य है जो ज्ञान ज्ञान उस का नाम णम और संकर्ष हो क्या होते हैं इसलिए व्यापार तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम सिद्धम इसे इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण करके यहां न्यायिक लोगों के मत में सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण उपस प्रत्यक्ष खंड का उपसंहार करते हुए विचार अनुभव चतुर्विदर्श वहां जब फिर कर्ण आया कर्ण को लेकर विस्तार हुआ कर्ण प्रपंच हुआ फिर यह सब आए कारणों का लक्षण सब कुछ दिया यह पूरा उपदृषित क्रम से तो पौपर चिंतन करते हुए समझो ननु ननु है गल छपिया कुछ और छपी थी, ना कर दिया गया ननो सिद्धांत प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रिया कर महाराज सिद्धांत पक्ष में भी प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिया तो सन्निकर्ष को ही कर्ण क्यों नहीं मानते हो नहीं क्या, नहीं हो सकता तत्कर्णी त्रिया करण है क्यों तो? सन्निकर्ष में कारण का लक्षण नहीं जा रहा है व्यापार वसाधारण कारण करणम सन्निकर्ष कर्ण मानोगे तो व्यापार कौन होगा बताओ बीच में व्यापार कौन बनेगा और सन्निकर्ष व्यापार का लक्षण जाएगा तजन स्थिति तजनगणत्म द्रव्य स्थिति तजन स्थिति तटेगा उसमें इंद्र से जन्य सनिकर्ष और इंद्र से जन ज्ञान के प्रति जनक भी और शनिक द्रव्य से भिन्न तो भी है कि संयोग या सहयोग है तो रूपये देखा है इंद्रित्व इंद्र जन्य ज्ञान का जनकत्व भी है सन्निकर्ष व्यापार तो का लक्षण आ रहा है तार से व्यापार वसाधारण कारण इंद्रियों में चला जाए और सन्निकर्ष को ही कर्ण मानोगे तो समस्या क्या होगा व्यापार की सनिचीज को खोज क्या होगा व्यापार और व्यापार हमेशा क्रियात्मक होना चाहिए गुणात्मक होना चाहिए लव कोई चीज इंद्रिया तो इंद्रिय तो द्रव्य है और पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में हमें कोई और ऐसी क्रिया या गुण विशेष आदि व्यवहार विशेष में दिखाई नहीं दे रहा है जिसको आप व्यापार मान सके और जिसके माध्यम से शनिकर्ष को कर्ण कह सके ऐसा कोई चीज पूरी प्रक्रिया में नहीं है अतएव मानना पड़ेगा इंद्रियों को करण और सन्निकर्ष को व्यापार प्रत्यक्ष प्रमाण निगम ही निष्कृषता पूर्व फाइनल डिसीजन दे रहे अंतिम निर्णय क्या है प्रत्यक्ष प्रमाकरण इंद्रिया ही करण क्यों प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण होने से सिद्धांत का मतलब क्या न्याय सिद्धांत सिद्धांत यदि पदकृति प्रत्यक्ष परिच्छेद इस प्रकार प्रकृति में प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार पूरा हो गया है खंडम अथानुमान खंडम अथा अब खंड आरंभ होता है अनुमान का रूपी हनुमान आत्म के खंड है खंड शुरू हो जाएगा खंड क्यों कहते हैं आप कहते हुए तो प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त माध्यम ने कहा प्रत्यक्ष खंड समाप्त और तो प्रत्यक्ष खंड भी लिख देते प्रतिष्ठंड प्रथम द्वितीय अनुमान खंड है अथानुमान खंड किसको को कहेंगे भागी शिर। अखंडा, अखंड भाग रही था। अनुमान खंड का मतलब क्या हनुमान चाह खंड मैंने प्रमाया हा? भाग विशेष अनुमान खंड मा का एक भाग विशेष है so, चतुर्विध जो अनुभव आपने माना है उसका एक भाग विशेष है चतुर्विध करण जो माना है अनुमिति खंडम भी बोल सकते हो या अनुमान खंडम भी कहोगे अनुमान खंडम कहोगे तो चतुर्विध करणों का भाग विशेष है और अनुमिति खंडम कहोगे तो चतुर्विध प्रमा का अनुभव का एक भाग विशेष है इसलिए इसका नाम अनुमान खंडम कहोग परिचय जो कहते वही प्रत्येक परिचे कहो अनुमान परिच्छेद कहो और बल्कि पूरे न्याय सिद्धांत मुक्तावड़ी के एक नाम है भाषा परिचे न्याय सिद्धांत मुक्तावड़ी का असली नाम के ग्रंथ नाम है रखा गया है। तो उसका जो लेखक था मुख्य उसका नाम उसने रखा था भाषा परिच्छेद उसका नाम भाष्य नैया न्याय दर्शन पदार्था निधि भाषा जिसके द्वारा न्याय दर्शन के पदार्थों को खत्म किया गया उसका भाषा है और पदार्थों को सीधा खत्म नहीं किया परिच्छेद भागश खतन किया है इसलिए उसका नाम भाषा परिच्द परिच्छेद का मतलब भाग होता है। अनुमान अधिक्रम लक्षण सबसे पहला आया अनुमान का क्या लक्षण कि अनुमिति करना अनुमान अनुमिति का जो कर्ण है कौन है आज और विचार होगा प्राचीन मत में परामर्श मानेंगे लिंग परामर्श को और नव्य मत में व्याप्त ज्ञानी करण जो हमने कल लिखा है था व्याप्त ज्ञान मत के अनुसार अनुमितिकरण अनुमान अब ये भी विचार करना है हैं प्रत्यक्ष खंड के बाद अनुमान खंड क्यों प्रत्यक्ष क्रम क्यों रखा आपने प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शब्द क्यों क्रम रखा आपने प्रत्य सेवा अनुमिति क्यों कारण ही है प्रत्यक्ष और कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष से व्याप्ति ग्रहण करोगे तो अनुमित होगा इसे कहते हैं कार्य कारण भाव संगति में प्रत्यक्षानुमान कार्यकारति में प्रेत प्रत्यक्षान अनुम निरूपयति छा प्रकार की संगति होते ना सोडास्य छ में से संगति है संगति उस संगति को में रखते मन में रखते हुए प्रत्यक्ष अनुमान खंड का निरूपण किया जा रहा है अनुमित करणम अनुमानम समुमित कर्णम अनुमानम है प्राचीन न्यायिकों के मत में लिंग परामर्श देव निवेद्य लिंग परामर्श ही करणे जिसका आगे विस्तार रूपे नहेंगे उससे पहले आप यहां का लक्षण का अनुमिति करणम आपने कहा लक्षण केवल करणम अनुमिति अनुमानम इन्हें लक्षण करण तो कहा आदि करणों में अति व्यक्त कुठार आदावती व्याप्ति मारणाया मिति थी अनु अनुमिति लिखते गलत लिख दिया मिति थी हम क्या देंगे अनुमति देंगे अनु नहीं अनु बाद में कर रहे उसका। फिर क्या ठीक है भाई मिति करणम कह दो मितिकरणम कह देंगे तो प्रत्यक्षशाली में चला जाएगा प्रमिति? मिति में प्रमिति, प्रमा प्रमा का जो कर्ण प्रत्यक्ष भी है उपमिति, उपमान भी है शब्द भी है सब में चला जाएगा तब क्या कहा आपने अनुमिति तब अनु तो जोड़ दो आप प्रत्यक्षशाली में अभी नहीं होगा प्रत्यक्ष व्याप्ति वारणाया अनुमिति अच्छा महाराज अनुमति क्या में नहीं। उसे कर्ण को हम क्या पहचानेंगे अनुमिति का लक्षण बताओ पहले या उल्टा क्रम चल रहे है ना पहले भी ऐसे ही था एक तरह से पहले कहा ना कारण के लिए असान कारण प्रकार क्या है प्रकार किन प्रकार मध्य दसाधारण तत्कर्णम वैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं अनुमिति करने में क्या दिया अनुमिति क्या पता नहीं परामर्शन परामर्शानी विशिष्ट व्यापी प्रसन्नता पता नहीं उनके लक्षण बना ऐसे करते करते आपको हर पदार्थ कर अनुमिति रहे दुर्निपत तद घटित अनुमानों में दुर्निरूपित जब अनुमिति ही दुर्निरुपित है तो तथित जो अनुमान का जो लक्षण आपने बना दिया वो भी दुर्निरूपित माना जाएगा अति में पहले अनु, अनुमिति का निरूपण करके बताओ अनुमिति का अनुमिति का लक्षण क्या है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिधि परामर्श जन्य जो ज्ञान है उसका नाम अनुमिति। परामर्श क्या है जब लोग कहते हैं हम आपसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं, थोड़ा आइए है, हमारी समस्या का हल कर दिए उसका नाम यह परामर्श नहीं लौकिक परामर्श के तात्पर्य नहीं है परामर्श के अपना अलग के लक्षण बताएंगे आप इतना समझना है पहले परामर्श जन्य है उसका नाम अनुमिति है परामर्शन ज्ञान अनुमति ही बड़ा विचित्र प्रक्रिया बड़ा विलक्षण प्रक्रिया लोग व्यवहार में भी ऐसे ही होता मानना है मानना पड़ता है शुरू में माने बिना काम चलता है नहीं व्यवहार मानो परामर्श परामर्श के पता ही नहीं उसे जन्य का नाम मानना पड़ेगा अनुमति का ऐसा हम सब यहाँ पैदा हुए हमें क्या उन किसे पैदा हुए मानना पड़ता है माँ है बाप उनसे पैदा हुए कौन देखा था हम उनसे निकले कहीं और फिर <laughs> <क्या पता है? laughs> लेकिन मेरे माँ है तेरे बाप मान लिए हर जिंदगी मम्मी पापा बोले जा रहे हैं <laughs> जिंदगी भरे भ्रांति में रह जाती दुनिया किसी बच्चा ने पूछा मम्मी बता पापा ने क्या किया कि मैं पैदा हो गया पापा ने क्या किया आपके साथ कि मैं पैदा हो गया मम्मी बता सकते ना पापा बता सकते क्या किए थे <laughs> कैसे क्यों बताया वो कहीं जब तुम पैदा करेगा तो तेरे को पता, सकते तो जब पापा बनेगा तब तेरे को पता चलेगा यही जवाब और क्या रखता है <laughs> जिस दिन तेरी शादी होगी तो पैदा करेगा ना तब तेरे को पता चल गया तो पापा कैसे तो बोलते कई प्रश्न जटिल होते जवाब देना बड़ा मुश्किल बच्चे ऐसे पठांग आजकल पैदा हो रहे ऐसे ही जो प्रश्न पूछते हैं, बस वो जवाब देना मुश्किल है पहले संस्कार शिविर करते थे। महाराज ना अपने ओंकारेश्वर वाले बाल संस्कार शिविर करते थे बड़ा आनंद आता था, था उसमें इसीलिए कि बच्चों को प्रश्न सुन कर बच्चा पूछता है महाराज ब्रह्मा चार खोपड़े कैसे तो सोता कैसे होगा सही तो तो तो तो भी खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी लगेगी है सामने बात ऐसे एक प्रश्न पूछ से ऐसे यहाँ पे बात कर कह अन्य मानो परामर्श का पता भी नहीं हमें मानना पड़ता तो है जो पैदा हुआ उसका नाम अनुमति है परामर्श प्रत्यक्षा परमर्शन पराम जरूरी है इतना परामर्श जन्यम ज्ञानम हटाओ तो परामर्श ध्वंस में जाएगा परामर्श ध्वसायपति वारणा ज्ञान मिति इतना ही नहीं परामर्श प्रत्यक्ष वारणाया ये तो आविष्य अंतित्व भी बोल परामर्श प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति करना है परामर्श प्रत्यक्ष क्या चीज है ये समझेंगे तभी होगा तो इस पर विस्तार सक